कहा क्या कर्म अन्यथा अन्य था था है तो फिर वेदांत प्रतिपाद्य विषय भी अन्यथा अन्य था था हो सकता है यह शंका निवारण करने के लिए श्रवणम पुनः पुनः कर्तव्य कहा अभी श्रवण क्या है श्रवण का स्वरूप है इसमें कहते है। किंत श्रवणम इत आकांक्षाया लक्षण आह श्रवण क्या है इस आकांक्षा होने पर उसका तस् श्रवण से लक्षणम आह इस श्लोक याद कन्क्षणस श्रवण का लक्षण स्में वेद शेषाण मजीमध्यावसान ब्रह्मात्मन्यत्पर्य मितिधी श्रवण भवत अशेषाणे अशेषाण वेदाता आदि मध्यावसानत आद मध्यवसान संपूर्ण वेदात का तात्पर्य आदि, में, में, आदि ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मा में ही मध्यमे अंत में अशेषाण वेदाता आदि ब्रह्मात्मनि एव तात्पर्यं ब्र्मात्मनि ब्रह्म प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म हे ब्रह्मत्मा हम ब्रह्म अभिन्न आत्मा इसमें ही तात्पर्य है ब्रह्मात्मन एव अन्य किस में नहीं अशेषाण वेदाता जितने वेदांत एक हजार एक सौ शाखा है प्रत्येक शाखा में अंत में एकषद हि अभी सब उपलब्ध नहीं किंतु होना चाहिए तो जितने वेदांत है प्रत्येक उपनिषद का तात्पर्य सब स्थान में आदि मध्यावसान तो आदि में मध्य में, अंत में तात्पर्य नहीं कि एकत्र ब्रह्मात्म किसी में ऐसा नहीं सर्वत्र पूरा आधि मध्यावसान कर मध्यमय आदि में अंत में, में ब्रह्मात्म ब्रह्म आत्मा में ही तात्पर्य इस प्रकार जो धीय निश्चयात्मक ज्ञान इसका नाम श्रवण ऐसा दृढ़ निश्चय होने तक ही श्रवण करे बार बार, संपूर्ण वेदांत का तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म में ही है दृढ़ निश्चय और श्रवण नहीं कर, कर हमको हा, दृढ़ निश्चय हो गया वो दृढ़ नहीं विचार करके नहीं तो ऐसे दृढ़ फिर कोई कहेंगे स्मृति वाक्य बता देगा देखो यहाँ द्वित कहा गया फिर उतर नहीं दे सकते डर जाएगा अरे द्वित कहा गया हम तो सोच रहे थे अद्वैत फिर पीछे अभी निश्चय हो गया अद्वेत कोई सोच रहे थे हमारा तो निश्चय बिल्कुल अद्वित फिर कोई कुछ कहेगा अरे हमारा तो ऐसे भ्रम हो गया था अद्वित पहले हम सोचे थे तो कहा गया तो निश्चय का किस काम है ऐसे श्रवण बार बार करके दृढ़ निश्चय हो गया फिर कुछ कहना पड़ो और निश्चय हटेगा ऐसे निश्चय होना चाहिए मान लेना नहीं इसलिए बार बार श्रवण विचार करके श्रवण करने के लिए भी कहा गया तात्पर्य निश्चय के लिए उपक्रम उपसंहारा अभ्यासा पूर्वता पलम इसका मालूम अर्थवाद उपपत्ति लिंगम तात्पर्य निर्णय इसमें आया है ऐसे छह लिंग है तात्पर्य ग्राह का लिंग उनके द्वारा निश्चय करना पड़ता है आदि मध्यावसान प्रतीका में देखो अशेषण का था? सर्वासाम उप निषदा जितने सौ का उपक्रम उपसहारादी पर्यालोचनाया उपक्रम उपसाराभ्यासो पुर्वता अर्थवादोपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय ऐसे छह लिंग उपक्रम उपसहरादि उपक्रम आरम्भ उपसारे किस आरंभ किया गया अंत में कहा दोनों की एक लिंग है उपक्रम उपसहारिक की एकता होनी चाहिए तब एक लिंग हुआ अभ्यास बार बार बीच में कहा जाए अभ्यास अपूर्वता है नही न देव अपन अन्य प्राप्त नहीं करते अन्य के द्वारा नहीं प्राप्त होगा ऐसा अपूर्वता फलम तरती शोक आत्म इत्यादि फल है अर्थवाद है, अर्थवाद स्तुत निंदा पर वाक्य है मृत्यु से मृत्यु में अपन पश्यती भेद दृष्टि की निंदा गई और एकत्व तो ज्ञान सर्व होता है सर्व ब्रह्म ज्ञान से सब का ज्ञान हो जाता है उपपत्ति युक्ति, है। युक्ति भी है युक्ति युक्ति गयी एकादितीय ब्रह्म सब कुछ उसका कारण कार्य है एक ब्रह्म के ज्ञान से सब का ज्ञान हो जाता है अज्ञान से बंद है ज्ञान से मुक्त है इस प्रकार से तात्पर्य निर्णय करना पड़ता है त्पर्य पर्यालोचना रूपे प्रत्येगात्म तात्पर्य ब्रह्म अभिन्न प्रत्येगात्म ही संपूर्ण वेदांत का तात्पर्य इदारपरण परसान कहीं साक्षात तो कहीं परम्परा से है अद्वितय ब्रह्म में तात्पर्य इतव रूप जो निश्चय है उसका नाम श्रवण खाली सुन लेना नहीं ऐसा दृढ़ निश्चय श्रवण है तो, वेदांता न चार दीर्घ एक दो दीर्घ करे आगे कर दिया बने वेदांता न सब दीर्घ है न नहीं सबको लंबा दो लंबा क्या आगे क्या कर दिया एवं विधम श्रवणम कूत्र निरूपित ऐसा श्रवण कहा निरूपित है शाहन से आगे उत्तर देते हैं समन्वयाध्यायेत सूक्त भी भी द्वितीय द्वितीय स्वास्थ्यकारिध संनाथ सेध्याय भी तर्के समन्वयाध्यार्कू साम सु ब्रह्मसूत्र में चार अध्याय वेदांत दर्शन छह दर्शन में वेदांत दर्शन ब्रह्म ब्रह्मसूत्र व्यास जी का है इसमें चार अध्याय है पहला अध्याय का नाम समन्वय संपूर्ण वेदांत का समन्वय अद्वितीय ब्रह्म में अद्वितीय ब्रह्म जगत कारण है पहले अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा ऐसे बस ब्रह्म विचार के लिए प्रतिज्ञा करके ब्रह्म का लक्षण किया जन्माद्य से तो, अतः जन्मादि जिससे वो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय कारण ब्रह्म इसके आगे इस आगे आया तत्व वो निश्चय होता है संपूर्ण वेदांत का समन्वय है तो प्रथम अध्याय में बार बार बहुत स्थान में श्रोति वाक्य को लेकर के विचार करके निश्चय किया गया और ब्रह्म में संपूर्ण वेदांत का तात्पर्य है समन्वय अध्याय में कहा गया है सूट तो आगे धीरेस्थ्य कार्य भी युक्त करके ही संभावना अर्थस्य द्वितिया अध्याय ईरिता द्वितीय अध्याय का नाम है अविरोध समन्वय होने के बाद अन्य श्रुति या अन्य युक्ति से विरोध होता है वो विरोध की शंका होगी उसका निराश किया जाएगा अविरोध उसमें तर्क के द्वारा धी सास्त्रकार भी तर्क बुद्धि को स्थिर करने वाले तर्क के द्वारा अर्थ संभावना द्वितीय अध्याय अर्थ की जीव ब्रह्म की एकता जो कही गई अब ब्रह्म जगत कारण है प्रत्यकाभिन्न ब्रह्म अर्थ से संभावना ये संभव कैसे है ये द्वितीय अध्याय में कहा गया है द्वितीय अध्याय का नाम है अविरोध जो मनन करने के लिए कहा है श्रवण के पश्चात प्रथमाध्याय में श्रवण के, के लिए कहा समन्वय अध्याय द्वितीय अध्याय में मनन करने के लिए तर्क के द्वारा अर्थ कैसे संभव ये द्वितीय अध्याय कहा गया अविरोध तृतीय अध्याय ब्रह्मसूत्र का साधन चतुर्थ अध्याय का नाम है फल तर्क ही तर्क ही अर्थ से संभावना द्वितीय अध्याय कही गई। टीका में एक जो श्रवण कहा गया समन्वय अध्याय प्रथम अध्याय में ब्रह्मसूत्र सूत्र ठीक कहा गया है व्यासाधि भी रिटिशेष सूत्रकार आदि से उसके भाष्यकार व्याख्याकार से स्पष्ट निरूपण किया गया प्रथम अध्याय के प्रथम अध्याय में ब्रह्मचूत्र का अर्था संभावना निवृत्ति हेतु अर्थ की असंभावना है उसकी निवृत्ति क्या है, तो है मनन मानन मनन करने पर प्रमेयत संशय का नाश होता है संशय की निवृत्ति होती है प्रमेय अर्थ अर्थ की असंभावना कैसे अद्वितीय ब्रह्म होगा जगत कारण निर्विशेष उटस्थ है और जगत का है तो कैसे होगा और बाकी सब मिथ्या कैसे अद्वित्य होने के लिए सारा प्रपंच मिथ्या हो तभी तो ब्रह्मा अद्वित्य होगा तब मिथ्या कैसे साफ दिखता है अहम कैसे ब्रह्म हो सकता है मैं तो परिचिन् हूँ अर्पज्ञ हूँ ये सब जब सम्भावना के निवृत्ति का है तो मनन तु द्वितीय अध्याय निरूपितम द्वितीय अध्याय में निरूपण किया गया इसलिए अविरोध अध्याय उसका नाम जी शास्त्र भी तर्क के द्वारा अर्थस्य संभावना द्वितिया अध्याय में कही गई प्रमेय अनुपपत्ति परिहार द्वारा प्रमेय है अर्थ जीव ब्रह्म की एकता उसमें जो अनुपपत्ति अनुपत्ति अप्रमान, अप्रमाण्य की शंका है उसका परिहार होगा अनुपपत्ति शंका परिहार जब हो जाएगा बुद्धिशास्त्र कार्य भी स्तर की बुद्धि स्थिर हो जाती है जब अनुपपन कहीं से अहम ब्रह्म को तो तत्वमस्त ब्रह्म कह दिया कैसे हो सकता है आ, मैं सुख दुख वाला हूँ परमात्मा सर्वज्ञ मैं कैसे ब्रह्म हूँ ये शंका रही ये सब सं परिहार होने पर बुद्धि स्थिर हो जाती है इसलिए तर्क हो गया बुद्धिशास्त्र कार्य बुद्धि के स्थिर करने वाले तर्क के द्वारा युक्ति शब्द ही युक्ति शब्द से कहा गया तर्क के द्वारा अर्थ से संभावना अर्थ प्रमेय की संभावना संभावना मतलब संभावितत्व अनुसंधानम कैसे संभव है इसका अनुसंधान करना मननम द्वितीय अध्याय निरूपितम ब्रह्म सूत्र की द्वितीय अध्याय में अविरूद्व नाम को अध्याय में निरूपण किया गया है ओम इदानी विपरीत भावना तन निवृत्ति उपाय चर्शति श्रवण मन श्रवण के द्वारा प्रमाणगत तो समस्या निश्चय दूर हो जाएगा मिथ्या हो जाएगा अद्वित ब्रह्म में तात्पर्य मनन करने पर प्रमेयत संसा नष्ट हो जाएगा अर्थ संभाव है ब्रह्म अद्वितीय है जीव ब्रह्म की एकता संभव है जगत मिथ्या प्रपंच है प्रपंच मिथ्याजर्पव स्वप्न दृश्य वत ये सब अनुमान तर्क है दिखता है इसलिए मिथ्या है कोई कहते दीखता है किसी मिथ्या कहेंगे तो वेदांति कहते प्रपंच मिथ्या दृश्य जो दिखता है वो मिथ्या स्वप्न दृश्य विभिन्न भी प्रकार तर्क है उससे क्रमेय तो संशय दूर हो जाएगा संशय दूर होने पर भी विपरीत भावना है देहादि वो जब तक है तब तो तक अहम भ्रमेय से ज्ञान नहीं होता है वो हो, तो ज्ञान हो तभी उसको अपरोक्ष ज्ञान शब्द से कोई कहते हैं। किंतु तो दृढ़ नहीं है जब तक संशय विपर्य है तब तो तक तो ज्ञान हो तभी दृढ़ नहीं है होने के लिए संशय विपर्य निवृत्ति के लिए श्रवण मनोन निध्यासनी की आवृत्ति करने के लिए कहते हैं इसलिए विपरीत भावना के लिए कहते उसके निवृत्ति उपाय भी दिखाते है देहादि दृढ़ाभ्यासा देहादिस्तम्षण पुनः पुनः पुनरुदय जगत सत्यत्व सत्यत्व जगत जगत सत्यत्व सत्य मैं मनुष्य निश्चय को या कभी संशय होता है मैं मनुष्य निश्चय है भ्रांति है मनुष्य तो देह में है आत्मा में है क्या तो देह में अहम बुद्धि है ये कब से है बहु जन्म दृढ़ बहुत अनाधिकार जितने जन्म में देह को मान मान करके ही दृढ़ अभ्यास है मैं देह में अहम बुद्धि करनी ये अभी नई नहीं, नहीं है वो तो अनाधिकार से बहु जन्म हो गयी बहुत करोड़ जन्म बहु जन्म दृढ़ अभ्यास आप दृढ़ अभ्यास इतने दृढ़ हो गया विचार करके समर्थ है पूरा समझ लेते आत्मा है देह नहीं है मरने के बाद देह छोड़ के आत्मा चल, जा, चल जाता है अलगा ही आत्मा देह से भिन्न है ये होने पर भी देहादिशु आत्मधिक्षण पुनः पुनर् देती बड़े शीघ्र उसके लिए प्रयास करना नहीं पड़ता है समझ समझ करके मैं आत्मा ब्रह्म व्यापक हो फिर देह में हम बुद्धि तुरंत कोई कुछ कह दिया थोड़े तुरंत हो गया हमको कैसे कह दिया पशु कह पशु कह दिया, है? दिया, है? दिया है? है? गधा है हमको गधा कह दिया तो तुरंत देह में हम बुद्धि मैं मनुष्य हूँ गधा कह दिया तो इसमें क्या है देह में अमृत क्षण आधे क्षण में शीघ्र हो जाती है पुनः पुनः बार बार ये विपरीत भावना दृढ़ अभ्यास से है बहुजन केवल देह में नहीं देहादिशु हम पश्च्या इंद्रिय के साथ अहम सोचा मन के साथ अहम निश्चिन्न बुद्धि के साथ सब इस सब साथ ऐसी आत्मबुद्धि होती है क्षण और केवल इतने नहीं जगत सत्यत्व धीरअी जगत में सत्यत्व बुद्धि ये भी अनाधिकार सत्य मान करके तो यही वस्तु की इच्छा करते राग देश होता है जगत मिथ्या तो दृढ़ हो जाए तो फिर किसकी इच्छा करे मिथ्या मालूम होने पर मिथ्या लड्डू मिट्टी से बना गया खाने पर देने पर कोई खाएगा मिथ्या निश्चय होने पर कोई भूख को तब समय खाओगे नहीं। लकड़ी ओना हुआ लड्डू मिठी का भूख लगे तो भी नहीं खाएगी मिथ्या तो निश्चय होती इच्छा होगी और तो बुद्धि होने से इच्छा सत्य तो बुद्धि भी अनाधिकार इतने दृढ़ है तर्क से समझ गया प्रपंच ये तो तर्क ऐसी हो गया फिर भी जैसे कोई चाहिए सत्य तो बुद्धि वासना है वासना निवृत्ति क्यों नहीं होती ये तर्क होने पर भी दृढ़ नहीं होता है जगत में सत्यत्व बुद्धि इस प्रकार पुनः पुनः पुनर्वयती क्षणार्थ बड़े जल्दी तर्क से समझ लिया फिर भी सत्य तो बुद्धि ये विपरीत भावना है वेदांत श्रवण किया समझ लिया तर्क के द्वारा मनन करके समझ लिया फिर भी विपरीत न रहती है जगत तो में सत्य हाँ तो बुद्धि और देहात्मे हम बुद्धि ये विपरीत भावना है विपरीत विपरीता भाव मयि काग्रिया निवर्तिक्रोपदेश भुपाशना तो यम परीता भावना यही विपरीत भावना है देहाद में बुद्धि और जगत में सत्य बुद्धि यही विपरीत भावना है यम विपरीत भावना सा एकाग्रियात निवर्तते एकाग्र होने पर ही निवृत्त होती है विपरीत भावना व्यग्रता से नहीं बहुत अभ्यास करके एकाग्रत सा निवर्तते विपरीत भाना निवृत्ति करने के लिए निधि ध्यान की आवश्यकता है उसको नहीं करे थोड़ा समझ लिया समझ कर अपने ज्ञानी मान के लिए बहुत लोग चलते हैं संसार में वो सा नहीं हुआ विपरीत भाने की निवृत्ति करने तक अभ्यास करना पड़ता है एकाग्र होने पर ही निवृत्ति होती है वो तो कैसे होगी तत्वोपदेशा प्राग एवं एतद उपासनाद होती तत्व वेदांत तत्वोपदेश के पहले उपासनाद एक तद होती एकाग्रता होती है वस्तुतः वेदांत श्रवण के लिए अधिकारी होता है कृतोपास न उपास्ति ये नृत्य उपास्ति जिसने उपासना की उपासना की कहेंगे तो थोड़े बहुत सब ने की है इतने मात्र से नहीं उपासना की मतलब उपास्य साक्षात्कार तक उपासना की या तो श्रवण ब्रह्म साक्षात्कार किया ईश्वर देवता का साक्षात्कार किया अथवा जो ये योग अभ्यास करते हैं निर्विक्ल्प कर समाधि को प्राप्त किया तब वो होता है कृतोपास तब वेदांत श्रवण के लिए मुख्य अधिकार उसको कहा गया उसको उपदेश करने पर थोड़े समय में ज्ञान हो जाता है जिसने उपासना कर करके इष्ट देवता का साक्षात्कार कर लिया वो एकाग्र अत्यंत तो है और निर्विकल्प समाधि को प्राप्त कर लिया योग अभ्यास करके अत्यंत एकाग्र है तो वेदांत तो समण थोड़ा सा तत्वोपदेश ज्ञान हो जाएगा ये विपरीत भावना की निवृत्ति ये तत्वोपदेशा प्रागेव उपासना वेदांत तत्वोपदेश तो के पहले ही उपासना से एकाग्रता होती है जिसे विपरीत भावना की निवृत्ति होती है सापरीत भावना या यम विपरीत भावना सा एकाग्र निवर्तते ये तत्त तत्वोपदेशा प्रागेव उपासना तत्वपदेश तो के पहले ही उपासना से ऐकाग्र्यूप उपा हो जाती है एक जिससे विपरीत भावना की निवृत्ति होती विपरीत भावना का निवर्तक क्या हुआ वा ईकाग्र्यक्र्य ऐक्याग्र्या स निवर्त विपरीत भावना का निवर्तक जो ऐकाग्र्यग्रता तत्को तो जायते कैसे होगी ऐसा कौन से उत्तर देते तत्वपदेशा तो प्रागे उपासना होती एककाग्र्यम ऐकाग्र्य एकाग्र से भाव एकाग्रम अर्थात एकाग्रता तत्वोपदेश का ब्रह्म उपदेशागेव ब्रह्म उपदेश के पहले वेदांत तत्वोपदेश के पहले ही सगुण ब्रह्म उपासना सगुण ब्रह्म उपासना से ही एकाग्रता होती है इसलिए पहले सगुण ब्रह्म उपासना करते हैं कुछ कुछ उपासना करके दी दीर्घ अनुष्ठान करते एकाग्रता से निवृत्ति होती है नएत कुवगत आशंक्य उपासना विचार से वेदात शास्त्री कृतत्वादी एक कैसे निश्चित हुआ कि तत्वपदेश तो के पहले एकाग्रता से पर त्योहारने की निवृत्ति होगी ये कहाँ से ज्ञात हुआ ये शंका करने से उत्तर देते वेदांत शास्त्र उपासना विचार से चतुर्थ उपनिषद में भी उपासना विचार किया गया साधन चतुर्थ संपन्न वेदांत के अधिकारी कहा करके उपनिषद शुरू होता है उपनिषद प्रारंभ होने पर उपनिषद में भी उपासना है उपासना करने पर ही आगे ज्ञान होता है उपासना की आवश्यकता है उपासन विचार से वेदांत वेदांत में किया वेदांतस्त्रे तत्वाद वेद्तशास्त्रम उपास्तोत ब्रह्मशास्त्रे चिंतीतागनभ्या पश्चाद तद् नव ब्रह्म न अतएव अत्र ब्रह्मशास्त्री उपास चिंता इसलिए ही उपासना से ही एकाग्रता होती है जो विपरीत भावना का निवर्तक है इसलिए अत्र ब्रह्मशास्त्री ब्रह्मशास्त्र का ब्रह्म प्रतिवादक शास्त्र वेदांत में भी उपास हो चिंत ब्रह्मशास्त्र में भी उपासना का चिंतन किया गया ब्रह्मशास्त्र है तो जो ब्रह्म ब्रह्म का ही कथन करना चाहिए फिर भी उपनिषद में सब उपनिषद में उपासना है उपास है उपासना का चिंतन किया गया है अभी इससे सिद्ध हुआ तत्वोपदेश पहले उपासना से एकाग्रता होती है एकाग्रता से विपरीत होने की निवृत्ति होती है वही श्रेष्ठ अधिकारी है जो कृत उपास जिनको इष्ट देवता का साक्षात्कार हो गया ध्यान उपासना करके अथवा योगाभ्यास से निर्विकल्प समाधि तक पहुंचा निर्विकल्प समाधि नहीं होकर बीच में कुछ कुछ मैसेज थोड़ी प्राप्त होगी उससे बहुत लोग भाग जाते हैं आगेता नहीं बढ़ पाते चमत्कार थोड़ी कुछ मिल गया अथवा आसन प्रणा सिखा करेगी इतने में हो गया आसन प्राण कर देगा तर्क देखा करके है गया योगी बन गया वो नहीं उसके आगे ही प्राणायाम भी बहुत प्रगति करके आगे आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाज निर्विक विघ्न बहुत आते हैं पूरा निर्विको समाज में स्थित हो गया तब तो उपदेश करने से क्योंकि पहले से समाज समाहित है समाहित होने से उपदेश करने से ज्ञान हो जाएगा किन्तु ज्यादातर आजकल ये सब पहले वेदांत तो सामने अब तो नहीं प्रभु तो होते हैं जो प्रभु तो होते हैं साक्षात्कार करने तक तो उपासना करनी ये कोई सरल नहीं है जितने द्वैतवादी उपासना करते वो हमारे अद्वैतवादी के मत में कोई विरोध हम विरोध नहीं करते ठीक है उपासना करते द्वैत मत से ठीक है उसकी निंदा नहीं करनी जो उपासना करते करनी चाहिए साक्षात्कार होने तक तो तो बड़ा स... इतने सरल नहीं की खाली भक्ति में लगाने के लिए कहते बहुत सरल भौतिक करने का नहीं ऐसे कहा जाता है ठीक है किन्तु भक्ति मार्ग में कोई प्राप्त कर ले परमात्मा का सगुण का भी साक्षात्कार कर ले ये कोई सरल नहीं है इतने सरल नहीं है उसके लिए भी बहुत वैराग्य त्याग सब मार्ग में वैराग्य बहुत दृढ़ चाहिए बहुत अभ्यास अभ्यास वैराग्य अभ्यास का मन को रोकने के लिए अभ्यास बार बार करे वैराग्य भी चाहिए किसी मार्ग में योग अभ्यास करे भक्ति दे तो अभ्यास करे वेदांत विचार करे तो जिनका ऐसा नहीं हुआ इष्ट देव का साक्षात्कार नहीं हुआ निरपी को अपने नहीं पहुंचे किन्तु जिज्ञासा हो जाती है कुछ अंत शुद्ध होने पर फिर जिज्ञासा होती है समझ लेते हैं कि ये सगुण साक्षात्कार हो जाए तो भी क्या मुख्य मिलेगा फिर विचार होता है कि देखते है अर्जुन तो स्वयं भगवान को श्री कृष्ण के सामने है फिर भी उनको अज्ञान भगवान उप, उपदेश करते हैं हनुमान राम जी को पूछते हैं हम आपकी भक्ति कैसे करेंगे जो साक्षात तो हनुमान राम जी के सामने है दर्शन करते फिर कहते हैं हम आपकी भक्ति कैसे करें हम उपदेश कीजिए रामगीता हैं तो भक्ति फिर कैसा है भक्ति क्या है भक्ति वो भक्ति के लिए भी वास्तव जहाँ भक्ति का विचार आया रामायण में जो भक्त देवतावादी लोग भक्ति में लगाते है उसे जो भक्ति का अनुरूपण आया वो तो ज्ञानी के ही विषय ज्ञानी का ही विषय है वो भक्ति सामान्य नहीं तो है वो बहुत दीर्घ काल बहुत अभ्यास करना पड़ता है कभी इस बहुत में ऐसा हो जाता है थोड़े उपासना करने पर ही जिसने पुण्य कर्म, सेवा उपासना योगाभ्यास ये सब कुछ नहीं किया उसकी जिज्ञासा नहीं होती है वेदांत स्वर्ण करने की प्रवृत्ति नहीं होती है वेदांत स्वर्ण करने की प्रवृति जिज्ञासा कभी होती है बहुत पुण्यकर्म किया है ईश्वर अर्पण बुद्धिया केवल स्वर्ग प्राप्ति के लिए कोई पुण्य कर्म करेगा वो नहीं तो तो सकाम कर्म निष्काम कर्म करे बहुत जन्म में क्या होगा अभी आपके पहले किसका जन्म हुआ था या नहीं हुआ था कितने बार हुआ था एक दो बार दस बीस बार करोड़ बार अनंत कितने बार हुआ है बहुत जन्म के पाप कर्म भी बहुत रखे हुए केवल पुण्य नहीं उसको भोगने के लिए जाओ तो भी आगे किसने करोड़ जन्म लेना पड़े पुण्यकर्मी बहुत ही जब कभी पुण्य कर्म फल देने लगता है कुछ उपासनादि करने पर जिज्ञासा हो जाती है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा वहाँ ब्रह्म सूत्र बनाते हैं जी। ब्रह्म जिज्ञासा, ये ब्रह्म जिज्ञासा भी बहुत पुण्य कर्म से होती है सवर्ण शर्म धर्मेण तपसा हरिताषण साधन प्रभवित पुंसा वैराग्यादि चतुष्ट ये अपरक्ष में अपने वर्णाश्रम धर्म करने पर तपसा हरितोषनाथ वर्णाश्रम धर्म पालन करे तप करे परमात्मा की प्रीति होने से परमात्मा की कृपा से ही साधन चतुष्टय होता है विवेक वैराग्य वैराग्यादि चतुष्टय होता है तो साधन चतुष्टय होने पर ही ब्रह्म जी होती है बहुत लोग साधन चतुष्ट नही होकर के कुतूहल से भी वेदांत सवर्ण प्रभु होते है तो भी प्रभुत्व होने के बाद यदि तत्पर होकर के लगे साधारण चतुष्टय में कोई कमती है उसको विचार करके कमती दूर करके अभ्यास करे तो भी ज्ञान हो जाएगा कुतूल से प्रवृत्त होने पर भी आज जो जिज्ञासा होने पर प्रवृत्त होते हैं उनके लिए वेदांत विचार करने की लिए कहा गया फिर उनके लिए श्रवण मनन तो करेंगे आगे विपरीत होना की निवृत्ति कैसे होगी पहले तो जो किया है वो हो गया प्राग पहले कर लिया जो पहले नहीं किया तत्वोपदेश हो गया तो फिर कैसे होगी उसके लिए कहते हैं प्रागण्या पश्चात ब्रह्माभ्यास ने प्राग प्रागनभ्यान दंत से चाहिए अभ्यास होता है पहले जो नहीं है, अभ्यास नहीं किया है पश्चात पीछे ब्रह्माभ्यास ने तदवित ब्रह्माभ्यास ब्रह्म अभ्यास ब्रह्माभ्यास अभी कहेंगे ब्रह्म के अभ्यास से ही हो जाएगा ये समझो वेदांत श्रवण के लिए प्रभुत्व यदि हो गया कोई प्रभुत्व हो गया समझ में आता है वेदांत में प्रवृत्त हो गया सबसे बड़ा साधन है वेदांत मनन स्वर्ण मनोन भी कहेंगे उसका चिंतन सबसे बड़ा साधन है यदि वेदांत स्वर्ण में, में प्रवत्व होने के पश्चात वेदांत स्वर्ण को छोड़कर के अन्य साधना अपनाता है उसको कहते कर ले हाथ में लड्डू रखा था फेंक दिया और हाथ को चाटता रहा है कर, करो को लेडी कर लेडी चाटता उत्कृष्ट साधन को छोड़कर निकुष्ट साधन अपनाए तो कर्म ले न्याय है ये जितने सब साधन है।, है सब अंत शुद्धि के लिए वेदांत श्रवण ऐसा है ज्ञान का तो साधन साक्षात है अंत कोण शुद्धि का भी साधन है इसलिए यदि पहले अभ्यास नहीं हुआ वेदांत सवर्ण प्रभु हो गया तो वेदांत श्रवर्ण मनोनिधि ही करे दिने दिने तो वेदांत श्रवणार्थ होती संयुक्ता गुरु शुश्रुषया लाथ कृच्छा फलम लिदिन वेदांत श्रवण से अस्सी कृष्ण व्रत का व्रत होता है इसका फल प्राप्त करता है प्रतिदिन गुरु लब्धार्थ वेदांत श्रवण भक्तिपूर्व करने पर तो वेदांत श्रवण से भी अंत हो जाता है इसलिए कहा प्राग अनाभ्यास में पश्चात पीछे क्या करना है क्या वेदांत श्रवण छोड़ करके फिर उपासना करनी चाहिए अभ्यास करनी चाहिए कहते तो नहीं ब्रह्मा ब्रह्माभ्यास है ब्रह्मा अभ्यास से हो जाएगा ब्रह्मा अभ्यास के बताएंगे अकृत उपासन जो उपासना करके ईष्ट साक्षात्कार नहीं किया हुआ तो एकाग्रता एकाग्रता कैसे होगी विपरीत अनुभव के लिए इसलिए कहा प्राग अनभ्यास न पश्चात ब्रह्माभ्यास न तदवेद ब्रह्माभ्यास सेदृश इकांक्षाए आह तो ब्रह्माभ्यास केश है इसमें कहा गया है मन्योन्यं मन्योन्यं एतदेक एतदेक तचित तत्क मोन्न्यं तत्बोधनपरच ब्रह्माभ्या विदुर्बु सचिंन तत् चिंतनम ब्रह्मित तत्व का चिंतन तत् चिंतनन तत्कथन कथन भी उसका है जब विचार प्रसन्न उसी का कथन है? महात्मा में बाकी चीज में बातचीत करेंगे वेदांत विचार आपस में विचार नहीं करेंगे ये विपरीत है पहले महात्मा को बैठ करके ही विचार करते तत्चितनम तत्कथनम परस्पर उसी का अन्योन तत्प्रबोधनम परस्पर को बोधन कराना पर को शंका समाधान प्रश्न करना उत्तर देना जानकारी के वो कोई महापुरुष जैसे पहले होते थे महात्मा उनके पास कोई जाने पर वो अन्य विषय बात नहीं करते थे इसलिए वेदांत कोई विषय शंका पूछ लेंगे उसे महर्षि इसका इसका समाधान कैसे होगा जैसे आया अप्रमेय हो और मन से भी मन के द्वारा प्राप्त करना है फिर अप्रमेय कैसे प्राप्त होगा ऐसे तो पूछने पर वो जो जानते तो उत्तर देंगे नहीं तो ये क्या कहेंगे ऐसा नहीं कहेंगे जैसे को उनको लगे उनको आता है वह जानते हैं अरे महाराज ऐसे में सुना था कि महापुरुष से ये कैसे थोड़ा समझने है तो था उन्होंने इसे हमको बताया था क्या कहा था तो वृत्ति व्याप्ति है इसलिए कहा गया था मनुष्य भी द्वित और फल व्याप्ति का निषेध करने के लिए अपरमेय कहा गया है ऐसे वृत्ति व्याप्ति इन्होंने इसे बताया था फिर उसको स्वयं बताने लग जाए बताएंगे फिर सबू तो जानते हैं केंद्र उनको नहीं लगे कि इनको जानता आता है उपदेश करते है, नहीं उसका विचार किसी प्रकार उसका विचार करेंगे ठीक है आप बताइए ऐसे में समझाएस ठीक ऐसे ऐसे करेंगे थोड़ा तो उनको सम्मान आपकी कृपा हो तो थोड़ा हमको मुझे ऐसे ऐसे कहेंगे शब्द तो ऐसे कहेंगे आपने कृपा कर दर्शन दे दिया बड़ा अच्छा हुआ थोड़ा विचार हुआ ऐसे कहकर उनको सम्मान भी करेंगे उसी का विचार करेंगे प्रश्न करो जानते हैं तो कहेंगे नहीं तो आप भी कहो बोलते समय नहीं लगे कि हमको आता है कोई कहीं तुरंत जानते हैं हमको आता है दिखाते ऐसा नहीं एक महात्मा थे वीर महात्मा कहते ऐसा मन में मेरा पूरा हो गया वो जानते हैं कहेगा नहीं बोले हाँ मन में ऐसा हमारा पूरा हो गया ऐसा पूरा आया कहीं पूरा आ गया कि ऐसा ही ऐसे गुरु जी ने बताया था ऐसे करेगा उस चीज को बताया किसी प्रकार उसी का विचार अन्योन्न प्रबोधन विचार करे अभी नहीं होता है एक साथ रह तो देखो श्लोक सुनाओ आपस में हमारी गलती हो बताओ उनकी गलती पकड़ो उचार शुद्ध नहीं होगा और उस समय अहंग होकर बैठेंगे तो कैसे शुद्ध होगा आपस में बोलो देखो मैं श्लोक बोलता हूं पुस्तक देखो कहा गलती होता है बोलना और वो बोले आप गलती पकड़ो ऐसे आपस में करो धीरे धीरे अभ्यास करो तो गलती तो कोई पकड़ेगा अभ्यास करो तो शुद्ध होगा ऐसे वेदांत विचार किया आपस में मिलकर विचार करो विचार करना चाहिए कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं वेदांत तो हो व्याकरण हो न्याय हो एक साथ रहते तो मिलकर विचार करो उसे बहुत लाभ है ये कहा गया ब्रह्माभ्यास में वेदांत विचार के लिए अन्योन तत्प्रबोधनम तत्चितम तत्कथनम अन्योन तत्प्रबोधन ही रहना हमेशा ब्रह्माभ्यास इसमें आएगा ध्यान में जैसे निष्ठा नियम के साथ पूरी दिशा अभिमुख होकर कहीं से होकर बैठ कर करने के लिए बहुत कुछ कहा वेदांत विचार के लिए निर्बंध नहीं किसी प्रकार विचार करो चलते फिर विचार होगा व्यवहार करते से वार्तालाप करके विचार करो सब किसी प्रकार एक पर तुम च्रह्माभ्यासम भी दुर्बुधा विद्वान इसको ब्रह्माभ्यास कहते है टीका में हे